किंचे करोजयन तस्वीर कर्म लोग स्पष्ट मनोज का सहकत्ष्त कर्मस्तो तु प्राण उत्खना तो वहाँ स्पष्ट दोनों गर्म कर गया जो कामरा करने वाला है वो जरूर बंधन में पड़ता है लेकिन जो पड़ा है और बार बार जन्म लेगा मरेगा वो अपने चक्कर काटते रहता है तो कहते हैं इसी कारण से, से इस लोग से वापस लौट जाता है असम लोग आए कर्मरी इसलिए आ जाता है शरीर में आ जाता है दृष्टि का करने के कर्म प्रमाण इस लोको के लिए वापस हो जाता है तो कौन? जो कामना और उसके लिए कर्म जन बंधन काम बनता है उसके लिए, लिए बहुत आयास वाला है उसके लिए वाल फल वाला है इतने दुष्ट चिंतन उसके लिए अथवा मानो जो कामना से ही हुआ करता है उसके लिए तो बिल्कुल कैसा है वो अध प्राणापन होगी उसके प्राणों को पुलेंगे सारे पंच प्राण पंचभूत सब यही लून हो जाते जितने पंचम होती यही पंचकृतों में लून हो जाएंगे और चौरा पद ग्रह ब्रह्म वसन ब्रह्म करेंगे ब्रह्मय पद्रह को ही प्राप्त हो जाते हैं तृत्या श्रुति क्या तृत्या श्रुतियों से यह भाव स्पष्ट प्रवृत्ति के प्रति न तो नर्क पढ़ वाला है न तो आयात बहुत है क्योंकि उसके लिए जो उसका लक्ष्य ऊंचा लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है उसको आयात तो में शुरू होता है इसे आप जब मानते हैं कि ते हैं कोई काम करते हैं आपके मन के अंदर भावना रहती है कि अगर हम भला करें कि सेवा है ये कुछ भावना आती है तो आप घर भर पद भर करते रहते हैं आपको पता नहीं है तो कितने घंटे आपने किया क्या, क्या खाए, क्या नहीं खाए काम लगे आज अब भी भारत को हम करने को मन में आ जाए आज पांच मिनट का काम भी बहुत भारी भारत को खेलती बोल रही है जब वहां पर आप ग्राम को जब रोकते हैं जब जाना पड़ता है तो वहां पर आधा घंटा भी लगता के अपने मतलब से आप कर रहे हैं अपने लक्ष्य उच्च करके लेके चल रहे हैं अंत पर शुक्ति लेते हैं इसका भावना कर रहे हैं जब गुरु की भावना से मान रहे हैं आश्रम की सेवा मान के कर रहे हैं स्वयं की सेवा मान के कर रहे हैं हमको पता तो नहीं चलता चौबीस घंटा जीत गया खाए पिए भी नहीं है आपका रोजी होता कैसे हो गया है तो चौबीस घंटा हो तो आपके निष्काउ भाव क्या होता है कि वो बहुत भारी पड़ता है वो आयात हो नौकरी करने वाले यही घंटे बारह आठ बजे साढ़े आठ बजे पहुंचने की कोशिश करेंगे और पांच बजे निकल रहे साढ़े बारह बजे निकलने की कोशिश करेंगे सकाल पुरुष आठ घंटा में बैठेगा सकाम पुरुष के लिए कदम आयास हो रहे और कुछ वाला देता, क्रमज्ञान परंतफल भूतफल अगर आयाचयासैसे कर्मयास इत संस्काराने के निष्काम पुरुष से प्रति संस्काराव कर्मा संस्कार के लिए कार्यकर्म तन निरवाल श्राज्ञान सूता है केवल कर्म ही होना पन्न निर्वर्धक संस्कार को सिद्ध करने वाला उस कर्म में आश्रित तो प्राणा विज्ञान अपने उपासना सही दान कर्म पन्न निर्वर्धक जो तो संस्कार को सिद्ध करने की युद्ध उसके संस्कार में कर्म है आश्रित जिनका ऐसा जो प्राण विज्ञान प्राण उपासना शहीद है कर्म जो है अंत परिशु के लिए होता है देवया जी श्रीआन आत्मी जी का कृष्णों ने यह क्रम किया अरे देवयाजी श्रेष्ठ है या आत्मयाद श्रेष्ठ है आत्मयाजी तो कर्म की दी। जीवन में अन अंगन संस्कृत की संस्कार कर्मांति सुन के वास्तव ने कह माध्यम देवयाद श्रेय या आत्मयाजी श्रेष्ठ है आत्मयाजी तो कर्म वास्तव में कर्म को आत्मयाज नहीं करता है मन नहीं होता है अंगम संस्कृति अने, अने कर्मणा इदम अंगम में इधम अंगम इधम अंगम संस्कृति मेरा यह अंग संस्कार हो है ऐसी भावना सिद्ध करता संस्कार करना है संस्कार के लिए कर्मभा करते और यदि आत्मा का अंतर कल शुद्ध के लिए या आत्मे अंतर कल शुद्ध की करने वाला तो देर देवराजी है और आत्मा जी आत्मा ज्ञान अंतुतम अद आत्मा लक्ष्य अग आत्मा प्राप्ति ही लक्ष्य है जिनका अन्व्य करने के स्वभाव आत्मानी महायज्ञ महायज्ञा साधारण्ञो है और प्रचार महायज्ञोता है पंच महायु जो होते उनको भी लेकर के पहले ब्राह्मीण क्रिय देना शरीर को ब्राह्मी बनाते ब्रह्म ज्ञान आ रहा मेरे ब्रह्म ज्ञान योग्य बना लेता है ब्रह्म ज्ञान के योग्य बना लेता है आत्मा लक्षण अनु मे जो अंतरता वो लक्षित है उसको युद्ध करेगा उसको पवित्र करता है उसको तीर्ष कर रहा है एक yes. तो पंचमारायण की होते हैं आरती देना और चुनली का दोष परिवार करना और इन आपने बना उसका दोष नीते हैं वहाँ का जो दोष है पंचमार आगे जो करते हुए नहीं मेरे का अध्ययन करना ये याद ब्रह्मयाग ऋष जो है करते पंचयाग ऐसे भी महायुद्ध उनका कर्मकांड या दुनका दिख रहा है और जो है और वेदांत के अपने हिसाब से पूछना दोनों वर्ण हम स्मृति में पंद्रह से पार्टी किया हुआ है चार प्रकार विधियों का चर्चा किया दिखाया बढ़ गुरु है चंद्र दिखांदेवा पावना मनीषी गीता जी ने स्पष्ट करी अठारह भय पांच वास्तव की अठारह पांच मनी स्मृति का दूसरे अध्याय का दूसरा अध्याय अट्ठाइस वर्ष को यह आपका जो गीता जी का मनीषी ना मधुकाना मनीषी जिज्ञास होना जिज्ञास के प्रति जो है ये पावक होते हैं पवित्र करने वाले होते हैं स्मृतिया प्रमाण स्वृति स्मृति प्रमाण प्रणाधि विज्ञान केवलम सका से प्राणा तो प्राप्त कर तो नहीं होगी लेकिन प्राणी तो प्रार्थनाओं को केवल आर्थित करेगा कामना जो करवा है सका गर्णाधिमानी देवता को प्राप्त करेगा वही प्राणाधि विज्ञान क्या केवल किया है कर्म समुचित होगा या कर्म समुचित कर दिया हो कर रहा हो अथवा उपासना विष्ट कम कर करता हो वह व्यक्ति प्राणात्म प्राप्त व्यक्ति के प्रति प्राणत्म भागी होगी में प्राण का अभिमानी देवता का स्वरूप को वह व्यक्ति प्राप्त करो आग्ञा प्रतिबंध निर्माष निष्ठा को स्थिति तो आत्मज्ञान जो प्रतिबंधी हो तो है, विक्षेप है इनका धोने का काम आता है इनका विरोधी तो तो करने का है। ज्ञान इसके विज्ञान शिष्ट कर्म करना, जिज्ञास के लिए अंत शुद्धि का काम करता है वस्तु आधा निपति आदर्श निर्माण दृष्टांचल आदर्श निर्माण आदर्श में दर्पण को दर्पण की शुद्धिकरण करने के विद्या से तू अनुभव अर्मी का आदेश नहीं क्योंकि विद्या उसमें हो चुकी है कुछ रं उसके लिए तो कर्म का आरम करना सारा वेद ही उसके लिए अनुक होगा क्या वो कर्म क्यों उपासना ज्ञान सब कुछ उसके लिए वेद रहा उसके लिए ना तो संसार रह गया कुछ तो मिल गया न करना हम है न तो बुद्धि है जगत है अतए सब कुछ उसके लिए इसलिए महाभारत पुराण शांति प्रबला रही दो सौ बयालीसवाध्याय का श्लोक करुणा का जन तो मुख्यतः कर्मन या या आगा आगा कर्मना ये जंत में जीव ये जो है कर्म से ब्रवंत प्राप्त करता है और विद्या से उन्हें ब्रह्म विद्या जो है मुक्ति को प्राप्त इसलिए यद पारदर्शन है कर्म न कुरती इसलिए कारण इसी कारण से जो पारदर्शी जो की सब ज्ञानी लोग होते हैं वे लोग जो है ये की कर्म काल में इसे अनुरमाण दे, दे, दे रहे क्रिया पदस्टय व पुरस्कार क्रिया पदश्चय व पुरस्कार काला तो क्रिया मार्ग ही हुआ कर्म का मार्ग ही होता है नहीं होते आज भी जो है संन्यास होता है लेकिन दोनों मार्गो ऐसी सन्यासी वर्चा आशद अमृत मनुष्यपनिषद्ला श्वेताशुत नाथ विधेयन श्वेताशुतर्थी आठ नान्यपंथाश्रुति अनेकान तो स्पष्ट बता रहे हैं ज्ञान मार्ग जलाओ कोई दूसरा मार्ग संन्यास मार्ग त्याग मार्ग अलाओं को एक दूसरा मार्ग ही लोक के लिए हो सकता इसलिए कर्म मार्ग तो पूर्व है कोई से भी सदाम पुरुष है तो बंधन काम बन जाएगा विश्वपुरुष तो अंतरण शुद्धि के लिए हो जाएगा और वहाँ अपना ज्ञान अकेला ही लोच के साबित होता है इसी विषय युक्ति मन न्याय न्याय मन युक्ति युक्ति है, और न्याय तो उपायूता कर्मा संस्कार ज्ञान से ज्ञान तो उपाय भूता इतने कर्मचार उपाय साधनभूता संस्कार ज्ञान से साधनभूता उपायूता संस्कार द्वार शुद्धीकरणी तो संस्कार द्वारा ज्ञान का काम हो जाता है सीधे कर्म से ज्ञान नहीं तो प्राप्ति और केवल ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है से अमृतारे अमृतम इत्यादि शब्द स्मृति अनेको शब्द स्मृति आपको पाड़ नाव न मुंंचती स्वागत जैसे जो है नदी को जो नौका से आ गए नौका में बैठ गए और नदी को पार कर गए पार करने के बाद में अपना जहां आपको जाने की इच्छा है वहां जाने में भी आप सुख तो नहीं तो क्या आप नौका में बैठे रहेंगे तो नौका में त्याग के नहीं बढ़ेंगे नौका को उसी नदी पर छोड़ के आप अपने शिक्षित स्थान पर जा सकते हैं स्कूल है यह गई है नौका को नौकरी कर रहे हैं जो जो तो फिर कैसे छोड़ दिया जाकर छोड़ दिया नौकरी करोग बढ़ हमारा के लिए जा रहा है भारत के लिए जा रहा हो तो तब तो क्या होगा पढ़ा होगा तब तो जब नागा इधर ध्यान गिर स्वातंत्र सती स्वातंत्र सती मध्या पार्व नागम न मंचती यथेष देश के मन प्रति जीन चलती नहीं छोड़ेगा वो अवश्य ही छोड़ता है जो व्यक्ति स्वतंत्र है और दमन करना चाह रहा है वह व्यक्ति पारक है पार को जानने वाला है वह व्यक्ति कभी उस नदी में बिना नौका को त्याग नहीं करेगा ऐसा नहीं ना अवश्य लोग नहीं चती है नही नती तो मतलब अवश्य लोग तो से हम कर्म क्यों लिखते हैं हम बारण है हम समझ रहे हैं वही कर्म तो बंधन तो देने वाला है ये तो हमारे काम का है नहीं बहुत जन घुमा चुका है जितना तो हमें करना है जिसको तो जानता है कोई तो व्यक्ति कर्म नहीं देखता करेगा जिस चीज के अंतरि उसको महसूस नहीं होता अच्छा नाम तो है लेकिन हमने बड़ा कर्म कर लिया जितना करना है अब और हमें करने की जरूरत नहीं है मुझे ब्रह्मज्ञान के लायक में हो गया हूँ ऐसे तय कैसे कर दिया सुनने आ गए आप तय करिए है कि आप ब्रह्मज्ञान ज्ञान के योग्य है कैसे तय लिया आपने कैसे सुन गया सुनने को आगे तो तय जो आप प्रश्न करनी होगी आप इतनी अंतर कलुषित हो चुकी है क्या आपको कर्म और धर्म करने को नहीं इस कि इसका मतलब कितने बार तो निश्चित जीवन नहीं आ गए ये सोचकर विचरा सुन जाए कहीं काम आ जाएगा किसी न किसी दिन काम आ जाएगा कठिन काम है तो यह तय करना चीज होता है आप जो श्रवण करते हैं आपको यह ब्रह्म ज्ञान कितना संघ्य प्रकार से ग्रह हो है कुछ नहीं इस श्रव करने के बाद परोक्ष ज्ञान में भी यही अर् आप संशयुक्त है तो समझो अभी आप इसके लायक है ही नहीं वापस जाइए कर्मकरण विरोध संतु नहीं अनुष्ठान करो करते रहोते भी जाओ अपने चेहरा भी देते जाओ जिस दर्पण काफी करो दर्पण देते भी जाएंगे सफाई भी हो रहा है पूरा श्रवण उधर हो रहा है कभी ना कभी बुरा साफ हो जाएगा तो श्रवण कोई तो नापने का आपके पास साधन नहीं है कि आपका अंत कल कितना शुद्ध हुआ है और यह पूरा शुद्ध हो चुका है अब मुझे श्रमण शुरू करना चाहिए आपका इधर रात जिज्ञास को की मोक्षित करते रहो छोड़ो मत तो अपने आप छूट जाएगा जिस दिन आप उसके लायक हो जाएंगे और अपने आप ही छूटेगा आपको छोड़ने की जरूरत है बैठा कहीं जाते हैं तो है। है आपका ना हो जा रहा है ना अब कहना पड़ते हैं पुत्रो तट आ गया है अरे नदी का तट आ गया है पुत्र भाई कोई नहीं देता आने से तट आने से पहले घर हो जाते जाओ तो कटवा और फटाफट भाग पक्का रहेगा तो अंत करो कर्म आप कर रहे हैं वो कि आप छोड़ देगा लक्ष्य दिखाई देगा तो अपने को छोड़ देगा दिखाई दिया छोड़ दिया मौका कर शुद्ध हो रहा है तो दिखाई देने लगता है लक्ष्य आप कर्म आ सब जो सबसे बड़ा गर्व था तो अभी उसको छोड़ने के लायक नहीं कर्म जो करते रहना है जो करते रहना चाहिए जब तक अपने आप को छूट नहीं जो पकड़ लेते ना निकालने की कोशिश करो कितना परेशान है आप आसान कुछ आगर कपन पान छोड़ दो आपने छूटने में आपको पता नहीं करके छोड़ गया अल्पना नमक तो नहीं है इसी प्रकार से आपने वैरा की वैराग नमक और कर्म बंधन जल्द उसको छुड़ाना ही पड़ता है वैराग नमक दो तो छिड़क गए इसलिए कर्म बंधन को छुड़ाने के लिए कर्म को हम छोड़ दें तो वो गलत है वो तो छूट जाएगा ही आपको वेरा ये परिपक्वता देख ले की तो को तो बढ़ती जाती है कई वक्त ही छूट के जाता है छोड़ने की जरूरत नहीं तो नहीं पार्वनती नहीं स्वभाव सिद्धम तो साली सिद्धम साधन ही क्योंकि जो है जो स्वभाव तो सिद्ध है उसको साधन के द्वारा सिद्ध करने की इच्छा कौन करता है कोई नहीं वो किस होता है मतलब न जो वस्तु सिद्ध है दोबारा साधारण के द्वारा सिद्ध करने की इच्छा तो कोई तो तो नहीं करता पर आत्मा क्या है अच्छा स्वभाव सिद्ध आत्मा तथा न आप उत्पत्ति सीता स्वभाव सिद्ध है आत्मा कितने उसको प्राप्त करने की इच्छा कोई तो नहीं कर सकता स्वभाव सिद्ध आत्मा कैसा है उसको प्राप्त करने की इच्छा करने की जरूरत नहीं है आप ड्रीपड़ेगा तो ना आप हैं आप किया है करने की निश्चित अच्छा कल मैं इच्छा कर आत्मा होते हुए जिसकी व्याख्या करेंगे आत्मस्थित नित्य तत्व का वक्त करन का व्याख्या करना वो कर्मकार करें जो विश्राम कर्मों से कर्मिश्राम कृष्ण प्रति संस्कार होता है समाप्त हुआ और अन्य भूमिका बांध दिया यह संकाल शुद्ध हो जाता है आपके आपकर्म सब छुट जाते हैं जैसे उनका लक्ष्य प्राप्त होता है आप छोड़ देते हैं आत्मा होते हुए प्रति प्राप्त होने के कारण से वह स्वभाव है हम स्वर सिद्ध करते हैं ना आत्मा स्वभाव सिद्ध है तो आत्मा देगा क्योंकि आत्मा किसी की प्राप्त नीचता विकार संकल्प तो और न तो उनका विकार करने के लिए चित हो सकता एक दूसरा आत्मत्वी आधिकारिक पार्थ अभिशे पार्थ चार छात्र आत्मा स्वभाव है इसलिए विकार के लिए चित्त भी नहीं इसलिए आत्मा पक्ष हो गया और साध्य आज आदम शुद्ध इत्या से आत्मा या नीचिता आत्मा विकारी रूपेण इच्छा दर्शी होता क्यों पार होती नित्य होने से अविकारी होने से अविष होने से और अजुनि प्रशोदेश न अधिकारी मुख्य थी थी शर्दी के चार चार तेईस और अधिकारियों ने शुरू है दो पच्चीस हिमाचल की नचा कर अन्य भूता क्रिया अन्य क्रियाओं के द्वारा अन्य वस्तु का आप संस्कार करेंगे दर्पण है आपसे भिन्न वस्तु है और दर्पण से क्रिया है जिस आप क्रिया सफाई मार्जन भी क्रिया है बदरपण तो से भिन्न है न जहाँ स्वर से भिन्न पर वस्तु होता है वहीं पर उसके संस्कार किया जा सकता है स्विन्न लोग नहीं है क्रिया ही सोच नहीं है अल्ली के द्वारा अन्य को संस्कारित किया जाता है यहां पर अन्य होता क्रिया आत्मा के भिन्न रूपे व कोई क्रिया नाम दिखी जी संसार नहीं है यह तो स्वीण आत्मा स्व आत्मा नाम संचित और आत्मा के ऐसा हो नहीं सकता न जो वस्तं आधारम नित्यम प्राप्त को आधान हो सकता और वस्तुंत्र को प्राप्ति करना हो सकता क्योंकि आत्मा और वस्तुंत्र को आधान कर दे कोई चीज उसमें डाल दे तो आत्मा के अंदर जो आहित आधान के वाप्त कब बनाए रखो इतना संभालो रहे यहां पर हमेशा नहीं रहना पड़ता है बंधन तो तो वहां जाएगा आपको भी रहना पड़ेगा ना ये तो कौन सी स्टिकाऊ जो भी प्राप्ति टिकता है नहीं शरीर प्राप्त ही नहीं धन प्राप्ति टिकता नहीं कोई भी चीज प्राप्त वस्तु अदेव आप क्या अतः इसलिए नित्य स्तंभ मोक्ष से और मोक्ष को तो कौन सिद्धांत ऐसा है जो कहे के मोक्षित तो हो चाहे ना नित्य मोक्ष चाहता है अथ उत्पन्न विद्या से कर्म आरभ अल्पन्न इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर विद्या उत्पन्न हो चुकी है उसके कर्म का आरंभ भी निरत हो जाए अतः तो बाहर होते हैं के लिए आरम्भ हाँ उसके लिए आरंभ किया जा रहा है उपनिषद कर्म की बात क्या उपनिषद भी उस व्यक्ति की लिए हो रहा है जो व्यावृत है जिसके लिए करना कुछ है ही नहीं क्या करना है उसको कुछ पता ही नहीं वो काम जो समझ गया चलो भाई हमें तो हमारा मुख्य ही काम है क्या श्रवण स्मरण करना मेरा कर्तव्य न पूजा करना मेरा कर्तव्य न भजन गाना मेरा कर्तव्य कोई कर्तव्य है ही कर्तव्य स्वयं मन मिलता है, है कोई औरत काम रहा है गाड़ी घोड़ा लेना दिखाई दे रहा है दुनिया में है, हुआ बुद्धि कहा है इसलिए काल यही मुख्य है बात यह सब गौर स्वतः होनी चाहिए काल कर्म वजह से इसका आदर बन जाए ऐसा कोई तो कार्य हो रहा हो शरीर से में तो, तो करना है स्नान के अनुरूप जो अंक कार्या है उनका होने हो रहा होगा इसलिए कह तो माय बुद्धि है आत्मज्ञान माय बुद्धि वाले जो साधक है जिज्ञासु है मोक्ष है उनके प्रति आत्मा का पूर्ण कराने के लिए ये तेरे चित्रवृत्तर आरंभ हुआ ठीक है आरम्भ हुआ मैं चिरा बढ़ाई बात करूंगी केवल संसावी चेरा पूछेगा गुरु जवाब देगा थोड़ा खेल पैसा लेगा उचारित करेगा ये क्या शिवाजी में क्या तो तुम कर फिर अगला क्या हुआ, नहीं हुआ फिर सूत्र के लिए विशेषाता जाएगा तो प्रत जा रहा है कोई न कोई उसको प्रवृत्ति है।, तो है इस शरीर में इस बुद्धि में इस अहंकार इन वालु श्रोत में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है इन प्रवृत्ति की यदि बिना चेतन के द्वारा अधिष्ठित हो तो क्या प्रवृत्तियाँ है इसी से चेतन अधिक क्या चेतन इस शरीर है यह शरीर आज है अगर आपके शरीर की आत्म इंद्रिया की अगर अपनी प्रवृत्ति कर पाई भय ब्रह्म है मेरी आता हूँ मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा की चेतनता आत्मा की सत्ता आत्मा की आनंद रूपता आत्मा की जो है ज्ञान पदा प्रकाश को ये लेकर के हमारी इंद्रिया जिसमें शरीर की इंद्रिया प्रवृत्त हो रही है वही हूँ मेरी ही चेतन आत्म प्रवृत्ति होती करी अरे मेरा जगह दूसरा कहा प्रवृत्ति के लिए उस शरीर में होता है प्रवृत्ति के लिए उस शरीर के इंद्र में जो क्रियाकलाप हो रहा है उसके दूसरी कहा जाएगी है इधर जो मेरा वही आम कोई दूसरा बोलेगी इधर जो मेरे प्रदा अचानक है वो तो आपकी प्रकाश देने को ले दूसरा प्रकाश हो दूसरा चेतन हो तब तो बताए तो नहीं आपकी चेतन से नहीं हो रही मेरी चेतन अलग है तो तब कहोगे इसीलिए प्रश्न उठना है लगता क्या है कि लोगों को आपकी चेतनता से हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है चेतन अलग है तुम्हारी अपनी अलग है तुम्हारे चेतन तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही है मेरे चिंत मेरी प्रवृत्ति हो रही है ऐसा प्रवृत्ति जिनमें संशोध में होता है उस विशेष ध्यान करने के लिए प्रश्न बता शिशु के द्वारा उचित हुआ चेताराम चेतना की जो प्रवृत्ति चेतन वाला पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होने पर ही देखने को मिलता है और चेतन वाला पुरुष अन होकर के प्रथा उनकी प्रवृत्ति देते नहीं मिलता यथा ठीक अच्छी प्रकार के मना चेतना राम प्रवृतिर भी दृश्य मना आदि जो इन कैसा ये भी अच्छे तेनकी इनकी नहीं नहीं देखा था कौन तो है देखा है जो से बोल रहा है मैं देखा था ऐसा बोलने वाली जो वाणी हो बैठी है और जिस वाणी से बोल रहा है इन सभी को नियमित रूप से प्रवृत्त कराने वाला कोई दूसरा गुराज के स्वभाव छोड़छ वाली है स्वभाव बढ़ता है क्या सारे वृक्ष से बढ़ते हैं कोई किसका है कोई इसका मेरा चेढ़ा हो रहा है तो मर पड़ी का है। यह ही सकता पर नियमित प्रवर्तन बात तेत्रा उपपद्यते छह जिगत विशेषावत प्रश्न उपित इधर शैसवा है और बिना कोई चेतना चेतन वाला अधिष्ठाता के बिना कोई प्रवृत्त हो नहीं सकती नियमित रूप से इस आधार पर विशेष होती है चाहे अनिगत अन्य चेतन वन विशेष कौन है या नहीं जान रहे जब गाड़ी जा रही है तो आपने समझा हाँ कोई ड्राइविंग कर रहा तो कौन कर रहा है बाप कर रहे कि बेटा कर रहा है कि बहनी कर रही है कौन कर रहा है जाना तो विशेष उसी भी पास हमारे सारे इंद्रियों का जो ड्राइवर है है काम करे लेना और ड्राइवर कौन है वह तो है कौन ये हम नहीं चाहते जानने के लिए चेतरा सामान्य चौधरी चेत्र है सामान्य रूप जानने के पश्चात तो विशेषावत प्रश्न विशेष प्रश्न जो पूछा कुछ आया वो उचित ही मनता है नियमित व्यक्ति देखा संचय में मशा तो कर चुका है ना इसलिए संचय में वाक्य विचार हो गया यह मंत्र का तात्पर्य क्या था क्यूँ उठाया गया क्या जरूरत है यानी और कर्मता या है या नहीं है ये सब पर भूमिका जो था उसको अपने हिसाब से विचार कर लीजिए व्याप्त स्वयं व्यवहार करता है मनु विज्ञान निमित्त मन तक कल बना मन का मन को नहीं लेना संपूर्ण के निमित्व ज्ञान ज्ञान निर्दारण होता संपूर्ण कोई है कोषित समान के प्रेम न तो प्रेषित शब्द और अर्पण यह संभवता इसी पर और प्रेषित इन दोनों शब्दों का एकाथ लेकर के अनुय करना बिल्कुल संभव नहीं शिष्य विषय की आत्मा क्योंकि जो है शिष्यों को गुरु प्रेम करके भेजता है वैसे यहाँ पर आत्मा जो हमारा जी को प्रेम करके भेजता है सत्ता मात्र से उसकी चेतनता के मात्र से दर्शन कारण इसलिए क्या है चुंबक चुंबक की सत्ता मात्र से लोहे खलबली मचती है तो उसी प्रकार यहाँ पर भी चेतन की सत्ता मात्र से हो रहा है यह लेकिन जोधपुर का आदेश दे दिया अचे को अब इच्छा के अनुसार दूसरे को प्रेरित है इसमें कहते हैं की शब्दों का जो अर्थ है वो दोनों जैसा है वैसा यहाँ घट नहीं सकता इसमें युवा, युवक युवा क्यों धाना पड़ा उसके बाद क्या करना है युवा अर्थ में क्यों लेना पड़ रहा है कि उनकी जो वास्तव में वो प्रेरणा देकर के प्रवृत्त नहीं कर रहा है मद इसमें लागू तो आपकी इच्छा होती है कि मेरा मन ठीक से काम करे मेरी इंद्रिया ठीक से काम करे नहीं खुशी बिगड़ जाए दवा पानी देते हो, इंजेक्शन देते हो ठीक ठाक करते हैं क्यों तो आप इच्छा है कि हमारी इंद्रिया ठीक है इच्छा नहीं होगी हम छोटे ठीक से चला रहे तुम्हारे कारण है ठीक है चला तो जाए नहीं चला तो नहीं चला तो कोई चल रहा है ठीक है नहीं चलाए तो भी ठीक है इसलिए यहाँ पे युवा चलना पड़ता है के समान के समान है यहाँ वास्तविक इच्छा या वास्तविक जो प्रेरणा या असंभव है तीसरे शिष्या ने वह मना आदि विष्भ्य नहीं प्रेश आत्मा क्या वृत्तता क्योंकि भिन्नव नहीं अत्यन भिन्न कोई नाम नहीं पृथत्ता पृथत्व तो है वो भिन्न है वो तीसरे वहां पर सर्वतो असंग करता तो कहने का तात्पर्य तो तो सर्वत तो असंगी जो है, तो नहीं। नहीं ये अधिष्ठानी कल क्यों दिखाई दे रहा है इसलिए हमें मानना पड़ेगा ये भी दिखाई देता है कहा आरोपित है ये सारी चीजें सत्ता को भी नहीं है ये सारी चीजें तो देकर सत्ता से तो मानो इच्छा करके प्रेरणा दे रहा है समान दिख रहे हैं नृत्य दूसरे को नृत्य चित स्वरूप नृत्य ना प्रव्रत नृत्य चिकित्सा नृत्य चित्त स्वरूप गया और नृत्य चैतन्य न पौने के कारण प्रवृत्ति में तो हो रहा है इसे जो विविधा वो पूर्वान्वित विविध कया बड़े ऐसा प्रयोग कर दो स्वरूप नित्य नित्य स्वरूप कया समाप्त कर दिया गया है लेकिन विविध तया और नित्य स्वरूपया गया वो आगे के लिए हेतु मात्र दोनों नित् अलग अलग अनुभव होने होने के के कारण से और मनाली अंको विषय की ओर प्रेरणा कर नहीं सकता और नृत्य स्वरूप होने के कारण मांगना पड़ेगा प्रवृत्त नृत्य चिकित्सा नृत्य चिकित्सा चिकित्सा के अधिष्ठाता के समान चिकित्सा के अधिष्ठाता के समान क्या है आप डॉक्टर साहब को निवारण करने वाला तुम संशय होता है तो संशया क्या होता है यार होता पहले जमाने में जब राजा लोग भो भोजन करते थे कहीं संशय में तो भी झड़प नहीं मिलाया पक्षी होता था जिसका नाम चकोर था तो चकोर पक्षी को अपने भोजन करके बल पर रख जाए भोजन बचूंगे वहां चकोर पक्षी करता उसकी तो विशेषता क्या है भोजन में जाए